अचानक से अदृश्य शक्ति के रिस्पांस को देखकर विक्रांत चौंक उठा वो काफी देर से अदृश्य शक्ति के संदेश का इंतजार कर रहा था लेकिन उसे कोई मैसेज नहीं मिला था अब जब वो नैना को किस करने जा रहा था तब अचानक से अदृश्य शक्ति का संदेश आ गया हे hey भगवान 175 परसेंट इतना ज्यादा सक्सेस रेट वाकई में विक्रांत ने बहुत बहादुरी का काम किया था और इसी वजह से उसे इतना ज्यादा सक्सेस रेट मिला हुआ था और इसके साथ ही दस इनविजिबल डिवाइस कमाल है विक्रांत के पास टूल्स की काफी कमी चल रही थी उसके पास अब कोई टूल नहीं बचा था लेकिन एक साथ 10-10 टूल आ जाने से अब एक बार फिर से उसका टूल बार भर चुका था इससे पहले उसके पास जितनी डिवाइस थी वो सब का इस्तेमाल कर चुका था उसने अब तक अदृश्य लाउडस्पीकर, अदृश्य नाइट विजन ब्रीथिंग डिवाइस फ्लोरोस्कोप आदि सभी का इस्तेमाल कर लिया था जब विक्रांत के ऊपर तारीख ने क्रॉसबो ऐसी हमला किया था तो उसके बाद उसकी जान खतरे में पड़ गई थी और जब नैना ने उसको होश में लाया उसके बाद भी उसकी जान खतरे में थी तब अचानक से उसके टूल बार में से हार्ट पीस मेक डिवाइस खुद ही एक्टिवेट हो उठी थी और तभी विक्रांत की जान बच सकी थी इन सभी टूल्स का इस्तेमाल होने के बाद विक्रांत का टूल बार बिल्कुल खाली हो चुका था अब बस उसके पास कुछ इनविजिबल डिटेक्टर और मेमोरी रिप्ले डिवाइस ही बची हुई थी लेकिन अब अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने उसे तकरीबन दस डिवाइस एक साथ तोहफे में देकर एक बार फिर से विक्रांत के टूल को भर दिया था इस बार अदृश्य शक्ति ने उसे काफी अच्छी अच्छी डिवाइस तोहफे में दी थी उसे इस बार जादुई चाबी जादुई कोट बुलेट प्रूफ जैकेट और हार्ट पेसमेकर समेत और भी कई सारे अनोखे टूल्स तोहफे में दिए गए थे वा इतने सारे टूल्स के साथ मिलते देख विक्रांत का दिल खुशी से झूम उठा इस बार उसे कई तरह के डिवाइस दिए गए थे उसे कई तरह के एंटीडॉट एनर्जी बूस्टर पावर जैमर डिवाइस और एक अदृश्य ट्रैकर भी मिला हुआ था इसके साथ ही उसे एक नई तरह की डिवाइस मिली थी जिसका नाम इनविजल एयरक्राफ्ट था विक्रांत ने पहले अदृश्य ट्रैकर टूल को चेक किया ये, ये डिवाइस ठीक डॉग स्क की तरह काम करता है यानी कि आसपास के स्मेल की मदद से चीजों को ढूंढ सकता है किसी सर्च अभियान के दौरान ये डिवाइस काफी मदद कर सकता है इसे चेक करने के बाद विक्रांत ने इनविजुअल एयरक्राफ्ट को भी चेक किया ये डिवाइस बहुत कमाल का था इसकी मदद ऐसी विक्रांत तीस मीटर के रेडियस में आसानी से उड़ सकता है और वो एयरक्राफ्ट की मदद से तकरीबन 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, यानी कि अब स्टूल की मदद से विक्रांत के लिए हवा में उड़ना कोई सपना नहीं रह गया था इस, इस चीज से विक्रांत को उम्मीद जगी थी की फ्यूचर में उसे और भी काफी काम के टूल मिल सकते हैं। है विक्रांत ने हल्की सास छोड़ी और फिर वो आकाश कोडवर्ड के बारे में सोचने लग गया इस तरह का कोडवर्ड उसे पहली बार मिला था और इस कोडवर्ड का असर कमाल का था पहले तो विक्रांत को अपनी जान बचाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा और फिर अंत में इतने लोगों की मौत और फिर जब टास्क खत्म हो गया तब एक परसेंट सक्सेस रेट और फिर 10 अदृश्य टूल लेकिन कुछ भी हो इस कोडवर्ड के साथ काम करके मजा आ गया विक्रांत अब अदृश्य शक्ति के अगले कोडवर्ड को खोल सकता था लेकिन अभी वो इतना ज्यादा थका हुआ था और इतना परेशान था की अभी वो कोई भी नया टास्क शुरू करने की हालत में नहीं था इस वक्त विक्रांत और नैना दोनों ही घायल अवस्था में थे गुरुजी यानी यानी गणेश महात्रे से भिड़ते वक्त ये दोनों काफी घायल हो गए थे गुरुजी ने इन दोनों के ऊपर छुरी से हमला किया था नैना के कंधे में और विक्रांत की पीठ में भी छुरी लगी हुई थी इसके बाद गुफा के भीतर तारीख के आदमियों से भिड़ते वक्त भी विक्रांत और नैना को काफी चोट आई थी इन लोगों का घाव अभी तक भरा नहीं था गनीमत बस इतनी रही की इन लोगों को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई अरे नैना मैडम विक्रांत सर आप लोग यहाँ अचानक से गुफा के प्रवेश द्वार से रितेश और राघव भीतर आते हुए दिखे उनके पीछे पीछे ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा और उनके साथ हेड क्वार्टर के कैप्टन मिस्टर गजेंद्र सिन्हा आते हुए नजर आए आप लोग ठीक हैं? रितेश ने नैना और विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा भगवान का शुक्र है कि आप लोग सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ आपको विक्रांत और नैना अभी एक दूसरे की बाहों में चिपक बैठे हुए थे लेकिन जब उनकी नजर इन लोगों पर पड़ी तब वो एक दूसरे ऐसी दूर होकर बैठ गए मुझे पता चला है की रितेश ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा पुलिस को जंगल से जो पुलिस ऑफिसर की लाश मिली है वो डिटेक्टिव देव मुखर्जी की ही टीम थी और उसमें देवाशीष की लाश की भी पहचान हो चुकी है के कैप्टन गजेंद्र सिन्हा ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा उम्मीद नहीं थी कि मुंबई पुलिस को अपने इतने होनहार ऑफिसर को इस तरह खोजना पड़ेगा देवाशीष क्राइम ब्रांच के काफी एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव थे लेकिन अब वेल well, ब्यूरो चीफ मिताली ने नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तुम लोगों ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाता वाकई में तुम दोनों ने चमत्कार कर दिया है Hmm, मिताली गजेंद्र ने दोनों का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा हेड क्वार्टर से ऑर्डर मिला है कि इस केस में आगे की सारी जांच सिर्फ आप लोगों का ब्रांच करेगा इसमें किसी और का इन्वोल्मेंट नहीं रहेगा ओके okay, ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने सिर हुए कहा और हां चूकी टीम हेड लीडर नैना और टीम लीडर विक्रांत इस पूरी घटना के गवाह है ऐसे में आप लोगों को अपना पूरा बयान दर्ज कराना होगा गजेंद्र ने आगे कहा ठीक है ठीक है वो हो जाएगा ब्यूरो चीफ मिताली ने एक्साइटेड होते हुए कहा पुरातत्व विभाग की टीम और गोताखोर की टीम जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है विक्रांत तुम्हें उन लोगों को खजाने तक पहुँचने का रास्ता बताना है और फिर उसके बाद तुम दोनों को हॉस्पिटल जाना है एक बार हॉस्पिटल में तुम लोग ठीक होकर निकल आओ फिर उसके बाद जैसा कैप्टन गजेन्द्र साहब कह रहे हैं वैसा कर लेना बयान दर्ज करवा देना अपना नैना और विक्रांत ने ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा की बात सुनने के बाद अपना सिर सहमति में हिला दिया नैना और विक्रांत ये बात अच्छे ऐसी समझ रहे थे की यहाँ जंगल के भीतर जो कुछ भी हुआ है वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी अभी इस पूरे इंसिडेंट की जांच के लिए कमेटी बैठेगी विक्रांत और लैना को कई बार अपना बयान दर्ज करवाना होगा काफी सारी कागजी कार्रवाई भी होगी आखिर ये तकरीबन एक दर्जन लोगों की मौत का सवाल है और सैकड़ों साल पुराने वाले खजाने के मिलने की घटना है रिपोर्ट में काफी कुछ डिटेल दर्ज होनी थी पहले तो बेबे के मर्डर केस के बारे में इंफॉर्मेशन नोट की जाएगी फिर डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी की मौत की डिटेल मिस्टर अय्यर का मर्डर और फिर खजाने के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और फिर तारीख के काले धंधे की पूरी रिपोर्ट ये सब काफी लंबा प्रोसेस था इन सभी के बीच विक्रांत को दो बातें और याद आ गईं। वो भागता ब्यूरो चीफ मिताली और कैप्टन गजेंद्र के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि तारिक और गुरुजी यानी यानी गणेश महात्रे के काले धंधे में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। उन सभी को अरेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जानी चाहिए भले ही तारीख की अब मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी उसके पीछे काफी लोगों की टीम काम करती है जिन्हें अरेस्ट करना जरूरी है तभी तारीख के फैलाये हुए काले धंधे पर लगाम लगाया जा सकता है ठीक इसी तरह गुरु यानी की गणेश महात्रे का भी धंधा है उसके लिए भी बहुत से लोग काम करते हैं। भले ही उसके कुछ आदमी मारे गए हैं, लेकिन अभी भी उसके बहुत से लोग ब्लैक मार्केट में एक्टिव हैं। उन सभी का भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है गजेंद्र ने बात को लिया और उन्होंने विक्रांत को आश्वासन दिया की वो हेडक्वार्टर में इस बात की मांग करके एक स्पेशल टीम तैयार करेंगे जो की गुरु जी यानी गणेश महात्रे के धंधे को खत्म करने के लिए काम करेगी और रही बात तारीख की तो उसके आदमियों को पकड़ने की जिम्मेदारी उन्होंने ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा को उन्होंने मिताली को ही एक स्पेशल टीम बनाकर तारीख के काले धंधों के विरुद्ध कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया हालांकि फूल मंडी का एरिया जहां पर तारीख का ठिकाना था वो डीएन नगर ब्रांच के रेंज में नहीं आता था लेकिन जिस तरह से विक्रांत और नैना ने मिलकर तारीख के खिलाफ एक्शन लिया है और जिस तरह से विक्रांत ने तारीख के सारे धंधे की इन्फॉर्मेशन जुटाई है उसे ध्यान में रखते हुए इस काम की जिम्मेदारी कप्टन गजेंद्र ने डीएन नगर ब्रांच को ही दी थी ब्यूरो चीफ मिताली ने भी कैप्टन गजेंद्र को पूरा भरोसा दिलाया की वो अपनी बेस्ट टीम इस काम में लगाएगी और जल्द से जल्द तारीख के इलीगल बिजनेस के सभी अड्डों को सीज करवाकर उसके सभी आदमियों को अरेस्ट करवाएगी फिर इसके लिए उन्हें चाहे पूरी डी नगर ब्रांच की टीम ही क्यों ना लगानी पड़ जाए सही बात ब्यूरो मिताली के ठीक बगल में खड़े रितेश ने उनकी बातों से सहमति जताते हुए कहा हमें उसके सभी आदमियों के बारे में पता लगा कर एक एक करके सभी को पकड़ना है और बहुत सावधानी ऐसी काम करना होगा वरना ये साले भागने की भी पूरी कोशिश करेंगे और अगर ये एक बार हाथ ऐसी निकल गए तो फिर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मिताली ने कहा कुछ भी हो जाए हमें इन्हें अब बचकर नहीं जाने देना है